नमस्कार मैं हूं आनंद सिंह ऑल इंडिया रेडियो से रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो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 तो आप सभी को भी खुशी हो रहा होगा कि रेडियो वाला कौन आया है <laughs> तो चलिए आज एक ख़ास मेहमान से हम लोग मिलेंगे अपने ही परिवार से हैं और उनसे बातें करेंगे और ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में विशेष अपनी सेवा देते हैं आपने उनके बारे में उनकी आवाज़ भी कई बार आप अगर रेडियो ऑन किया होगा तो ज़रूर सुनी होगी उनकी आवाज़ फिर से एक बार रेडियो मधुबन के द्वारा उनकी आवाज़ को आप सुनने का मौका मिल रहा है तो आप सभी की तरफ से आनंद जी का बहुत बहुत स्वागत है भाई रमेश जी मुझे मधुबन रेडियो और यहाँ माउंट आबू में आकर यहाँ बैठकर और कुछ बात करने का अवसर मिल रहा है मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है यूँ तो हम आवाज़ हैं अपनी आवाज़ के माध्यम से हम तमाम लोगों के दिलों को छूते हैं जी जी और जब हम दिलों को छूते हैं तो सिर्फ स्पर्श नहीं करते हैं दिलों में परिवर्तन करते हैं <laughs> हम चाहते हैं कि ऐसा परिवर्तन हो कि वो नई दुनिया में पहुँचें और ऐसी दुनिया में पहुँचें जहाँ उनके जीवन को पूरा आनंद प्राप्त हो आनंद मिले क्या बात है? हमारी कोशिश यही होती है क्योंकि ये बहुत सशक्त माध्यम है आवाज़ इसलिए क्योंकि भारतीय परंपरा में भारतीय प्रथाओं में कहा गया है ये पूरी सृष्टि नाद ब्रह्म है <laughs> और और साइंस कहता है फिजिक्स कहता है जी जी जी। बिग बैंग से पूरी सृष्टि बनी है सही बात है। तो दोनों माध्यमों को लें, बिग बैंग को मान लें, तो भी और नाथ ब्रह्म को मान लें तो भी दोनों ही अवस्थाओं में सृष्टि ध्वनि से बनी है सही बात है। और, और ध्वनि इसलिए हमें बहुत प्रभावित करती है अब ध्वनि जब संस्कारित होती है जब अनुशासित होती है तो प्रभावित करती है और अपने अनुशासन और संस्कारों से परे होती है तो विध्वंस करती है ठीक बाँसुरी की ताने हृदय को छू लेती है और आनंदित करती है <laughs> और यही कोई धमाका <laughs> बिल्डिंगों को तमाम चीज़ों को तोड़ डालता है।, है हमारे कान के पर्दे फाड़ डालता है हमें दुखी कर देता है तो बस हम उस ध्वनि के दुनिया से हैं और ध्वनि के बीच वर्षों वर्षों से काम पिछले तीस वर्षों से कर रहे हैं और हमारा प्रयास है ये ध्वनिया लोगों को आनंदित करें और इस ध्वनि के माध्यम से या ध्वनि के पालकी पर हम कुछ ऐसा सजाकर भेजें कि उनके जीवन को आनंद से भर दें क्या बात क्या बात बहुत ही सुंदर आपने बताया अपने बारे में और जैसे जैसे आप बोल रहे थे कि ये ध्वनि शब्द इसको यूज़ कर रहे थे मुझे किसी ने कहा था शब्द ब्रह्म है <laughs> निश्चित रूप से तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं जो है ब्रह्म अर्थार्थ उसको कहा जाता है जो क्रिएटर है ना किसी चीज़ को निर्माण करता है तो शब्द भी हमारे ऐसे होना चाहिए जिससे हमारा जीवन का निर्माण हो हमारा जीवन बने तो वो बातें आपसे सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बात कहीं ना कहीं सटीक हमारे जीवन को बनाने में परिवर्तन करने में और कुछ नए अचीवमेंट करने में बहुत ज़्यादा जो है सहयोग करता सपोर्ट है जैसे कि एक घर बनाने में जैसे न्यू जो है वो बहुत बड़ा काम करता है वैसे वो बुनियादी काम करता है शब्द हमारे लिए तो आइए ऐसे शब्दों के माध्यम से ध्वनि के साथ जुड़े हुए 20-25 कितने साल हो गए सर आपको मुझे 30 वर्ष लगभग हो गए काम करते हुए क्या बात है? मैं अनवरत नियमित रूप से भारत सरकार की सेवा में आकाशवाणी की सेवा में लगा हुआ हूँ और निरंतर काम कर रहा हूँ <laughs> क्या बात है तो 30 वर्षों का एक सुंदर अनुभव उनके पास है ध्वनि से जुड़े हुए और अब आइए बात करते हैं जैसे हम लोग आज बात कर रहे हैं एफएम रेडियो के माध्यम से रेडियो मधुबन के माध्यम से तो अब ये एफएम रेडियो की शुरुआत कैसे हुई इसकी जो कहानी है वो हम लोग बड़े मज़ेदार है वो किस्सा हम आनंद जी से ही सुनेंगे क्योंकि इसके पीछे का जो रहस्य है उनके पास है वो स्टोरी मैं सुनना चाहूँगा और आपको भी सुनाना चाहूँगा उनके द्वारा तो मैं चाहूंगा कि सर जैसे कि कहा जाता है एक जो है गंगा है और ये सब तक पहुंचनी चाहिए और आपके पास एक मूल जो अमृत धारा है उस चीज को एफएम रेडियो का जो एक नया जीवन जिसको कहते हैं एक फिर से जीवन मिला है एफएम को वो कैसे मिला उसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं देखिए औपचारिक रूप से जो आकाशवाणी स्थापित माध्यम है रेडियो का 1927 से आरंभ होता है जी, उसके जी, पहले प्रयोग के रूप में बहुत सारे काम होते रहे छोटे छोटे ब्रॉडकास्ट होते रहे अलग अलग क्लब्स ने किया उसका मायने नहीं है लेकिन औपचारिक रूप से आकाशवाणी की शुरुआत 1927 से भी दो तरह से दो माध्यमों से ब्रॉडकास्ट होता रहा था एक मीडियम वेव और एक शॉर्ट वेव जी, लंबी दूरियों के लिए धरती गोल है और ध्वनि की तरंगों के माध्यम से हमें दूर तक पहुंचना है तो शॉर्ट वेव का माध्यम हम इस्तेमाल करते थे शॉर्ट वेव की तरंगों पर बीच बीच के सेगमेंट्स में तो ये नहीं सुनाई पड़ता है लेकिन ये चूंकि धरती पर ये कर्व बनाता हुआ चलता है इसलिए धरती पर कहीं भी पहुंचा जा सकता है शॉर्ट वेव के माध्यम से मीडियम वेव मध्यम तरंगे जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत सफल रही है और इसके माध्यम से प्रसारण होता रहा है लेकिन मीडियम वे की एक एक समस्या ये रही है कि इसके माध्यम से दूर जाने पर इसकी फ्रीक्वेंसी कमजोर होती है और ऑडियोबिलिटी इसकी जो quality है वो थोड़ा सा quality इसकी, इसकी कमजोर हो जाती कमजोर रही तो इसलिए विकल्प तलाशते रहे तो विकल्प के रूप में एफएम आया एफएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्युलेशन तो इसकी फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन के माध्यम से जहां तक इसका रेंज है उस रेंज तक हर जगह पर आपको क्लियर, ही क्लियर अच्छा सुनाई पड़ेगा बस इसमें एक दिक्कत आती है पहाड़ों को लेकर ऑब्स्टेकल्स अच्छा हैं अगर ऊंची बिल्डिंग्स हैं या ऊंचे पहाड़ हैं तो इसको पार करना, कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है रेंज इसकी रही करीब पच्चीस से तीस किलोमीटर लेकिन बूस्टर लगाकर चालीस पचास साठ किलोमीटर तक भी इसका तो 91 में पहली बार प्रयोग आरंभ हुआ टेस्टिंग ट्रांसमिशंस होते रहे और 91 में ही इसे औपचारिक रूप से आरंभ किया गया मैं सौभाग्यशाली रहा कि पहला प्रसारण आकाशवाणी मुंबई केंद्र से एफएम का प्रसारण आरंभ हुआ खूब सारे पत्रकार खूब सारे मेहमान हमारे स्टूडियोज में आए और उनके बीच बातचीत हुई और औपचारिक आरंभ किया गया एक रोमांचक अनुभव था एक नई चीज शुरू हो रही जी, है और युवाओं के लिए विशेष रूप से उन्हें ध्वनि का सुंदर माध्यम बहुत आकर्षित कर रहा था बहुत प्रभावित कर रहा था तो एफएम को नए कलेवर के साथ प्रस्तुत करने की योजनाएं बनने लगी, उससे अलग कुछ किया जाए और नए जनरेशन को इससे जोड़ा जाए तो तरह तरह के प्रयोग होते रहे उत्तरो उत्तर, फिर विकास की प्रक्रिया में आर्थिक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण तो होता है भारत सरकार ने बीच में निर्णय लिया कि हम एफएम रेडियो के कुछ घंटे अगर बेच दें यानी कि प्रायोजकों को दे दें वो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें तो कैसा होगा तो ये प्रयोग आंशिक रूप से सफल रहा कुछ घंटे हम प्राइवेट प्रायोजकों को दे दिए और उन्होंने प्रस्तुतियाँ अपनी की लेकिन बहुत सफल नहीं रहा नहीं। इसके पश्चात जो फ्रिक्वेंसीज हैं उसका वितरण किया गया कमर्शियली और लोगों ने अपने प्राइवेट एफएम रेडियोस स्थापित किए आज तो व्यापक स्तर पर पूरे देश में एफएम के रेडियो स्थापित हो गए जबकि आरंभ के में कुछ एक शहरों में आकाशवाणी के रेडियो थे जो एफ के केंद्र थे कुछ मुख्य शहरों में जो हमारे मेट्रोज हैं मेट्रोज में एफएम रेनबो के नाम से एफ गोल्ड के नाम से दो चैनल चलते हैं जो राउंड द क्लाक हैं और अब जो प्राइवेट रेडियोज जिनको हम कहते हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर प्रसारण कर रहे हैं एफएम पर उनका नियमित प्रसारण राउंड द क्लॉक और अपनी तरह से अलग तरह से है उनका उद्देश्य भारतीय संस्कृति भारतीय परंपराएं भारतीय प्रथाएं भारतीय से कोई उनका लेना देना ने ने ने ने ]ने ने उनका लेना-देना नहीं है, सिर्फ आर्थिक पक्ष मजबूत होना चाहिए हमारा थोड़ा सा विरोध है।, है।, है उनके प्रति <laughs> कि जिस देश के आप हैं उस देश के प्रति आपका एक नैतिक उत्तरदायित्व तो होता है कि आप उस उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं वो कतिपय इससे अलग हट जाते हैं उचित नहीं है लेकिन चूंकि हमारा माध्यम सरकारी माध्यम है और ये औपचारिक रूप से हमारा प्रयास होता है कि हम अपनी संस्कृति की जड़ों को पहचाने, अपने साहित्य अपनी कलाओं को प्रमोट करें और लोगों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें कि दैनिक जीवन में जो हमारी आवश्यकताएं हैं जो हमें जीवन को सरल बनाती हैं जो जीवन को समृद्ध करती हैं जो हमें शिक्षा के स्तर पर उच्च स्तर पर ले जाती हैं संस्कृति पर उच्च अवस्था में पहुंचाती हैं इन सब को ध्यान में देकर तो हमारा उद्देश्य होता है कि हम सूचनाएं भी दें हम शिक्षा भी दें और मनोरंजन भी करें तीनों के मिश्रण के साथ हम प्रस्तुत करते हैं तो हमारा कलेवर बहुत सुंदर, सुंदर होता सुंदर इंद्र है इंद्रधनुषी प्रस्तुति <laughs> जो हमारा सरकारी माध्यम का <laughs> रेनबो है और एफ गोल्ड है उसके माध्यम से हम निरंतर करते आ रहे हैं जी आनंद जी बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही सुंदर ढंग से आपने अपनी जो है एफएम का जो एक विशेष समय आया जहाँ पर आपने अपना विशेष जो है योगदान भी दिया और उसके लिए एक नई चीज़ जब इन्वेंट करते हैं तो लोगों का नेचुरली खास सेवाओं का भी आकर्षण उस तरफ जाता है और उसके बाद ये जो विस्तार पकड़ा है बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ और उसके बाद जैसे ही कम्युनिटी रेडियो आ गए फिर आज पूरे भारतवर्ष में चार से अधिक रेडियो स्टेशन जो कम्युनिटी रेडियो जिसको कहा गया वो तो चल ही रहे हैं और मुझे लगता है कि अब तो काफ़ी लाइसेंस बढ़ चुके हैं आने वाले समय में हज़ारे रेडियो स्टेशन एफएम वाले और सुनने को मिलेगा हमारे सभी श्रोताओं को तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं लेकिन ब्रेक के पहले मैं चाहूँगा आनंद जी आप काफ़ी समय से इस एफएम रेडियो गोल्ड से और रेनबो से जुड़े हुए हैं तो मैं चाहूँगा कि जिसमें संगीत तो है ही है और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें आप देते रहते हैं तो मैं चाहूँगा एक गीत जो आपके दिल के करीब हैं वैसे तो सारे गीत अच्छे ही हैं बनाने वाले ने सोच के ही बनाया है लेकिन फिर भी हर व्यक्ति की अपनी चॉइस होती हैं अपनी भावनाएँ होती हैं तो आपका कोई एक ऐसा गीत जो आपके दिल को हमेशा ही छू जाता हो तो मुझे बताइए एक गाना आपको याद होगा पंछी बनू उड़ती चुनू <laughs> नौ रंग <laughs> हम हवाओं पर तरंगों पर उड़ते हैं तो उस तरंगों पर उड़ने के लिए पंख चाहिए हमारे पंख नहीं होते लेकिन फिर भी हमारी उड़ान, उड़ान बड़ी लंबी होती है तो वो गाना हमारे जो सुनने वाले हैं उनको सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद किया है पुराना है लेकिन वो दिल को छू जाते हैं और हर व्यक्ति जब भी थोड़ा दिल से अगर इस गाने को सुनता है तो उसके अंदर एक एनर्जी आती है पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है तो चलिए इसी गीत का हम लोग आनंद लेते हैं आनंद भाई के साथ मिल के आप सुनाए हैं रेडियो वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और आज के हमारे ख़ास मेहमान एफएम से विषय जुड़े हुए हैं और आनंद जी हमारे साथ हैं उनसे बातें करके मुझे बहुत कुछ इन्फॉमेशन उनसे मिल रही हैं सुनने को मिल रहा है नई चीज़ें और अच्छा लगता है जब किसी भी हमारे अपने परिवार के लोगों से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग चालू हो जाती है और कुछ नई चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं अब आनंद जी से ये सवाल पूछना चाहूँगा आप सोच रहे हैं बिल्कुल डाइवर्सिटी क्यों कर रहे हैं एकदम कॉन्फ्लिक्ट लगेगा क्योंकि मेरा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं अभी अभी आनंद जी जो है यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था में आए हुए हैं और तीन दिन से जो खास ट्रांसपोर्ट विंग का एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हो रहा है और उस प्रोग्राम को उन्होंने अटेंड किया है तीन चार दिन लगभग उनको हो गए हैं इस प्रोग्राम को अटेंड करते हुए और यहाँ पर जो है जो एक अध्यात्मिक स्परिचुअल एन्वायरमेंट में है तो मैं चाहूँगा कि उनका शायद इस एनवायरमेंट को देखकर कर स्परिचुअल नॉलेज सुनकर उनके अंदर नेचुरली कहीं ना ने कहीं एक विचारधारा बनी होगी और उस विचारधारा को हम सुनना चाहेंगे कि आप इस समागम में आकर जो आपका फीलिंग है और जो आप चीज़ें नई जो बातें आपने सुनी है उसके बारे में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें रमेश ट्रांसपोर्ट से मेरा कोई सीधा संबंध बिल्कुल नहीं है क्योंकि आयोजन है ये आध्यात्मिक आयोजन के दृष्टि से आ, मैं यहाँ पर आया हूँ और ब्रह्म कुमारी से पिछले दस पंद्रह दिनों से मेरा संपर्क निकट से हुआ है नहीं। नहीं। और यहाँ आने का जो अनुभव रहा है मैं पहले ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ा क्या ट्रांसपोर्ट मतलब दो तरह से एक तो व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है और दूसरा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है तो मुझे ये लगता है कि यहाँ मैं आया तो इसके पहले मेरे मन पर वर्षों वर्षों जो सांसारिक मायाजाल में भटकता रहा हाँ हाँ। तो बहुत बड़ा बोझ था अच्छा। और यहाँ आने के दो दिन में मुझे ऐसा लगा कि सारा बोझ उतर गया है क्या बात? है। और मेरा ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सकता है <laughs> आवागमन आसान होता है जब आपके ऊपर बोझ नहीं, <laughs> नहीं होता है तो आप हल्के रहते हैं और हल्के होते हैं तो आना जाना बड़ा आसान हो जाता है दूसरी चीज ये है कि आवागमन ट्रांसपोर्ट एक बहुत प्रतीकात्मक है कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना है नहीं, नहीं। और जीवन भी ऐसा ही है हम आए हैं कहीं से और हमको जाना है और आने और जाने के बीच के इस अवस्था को हम परमानेंट मान लेते हैं और यहाँ आने पर ऐसा भ्रम टूटता है कि ये परमानेंट नहीं है नहीं। जो अस्थाई जगह है उसको हमने स्थाई मान लिया है और इस स्थाई जगह से हमें बाहर निकलना है और वैसे भी आवागमन की एक बहुत अच्छी बात मेरे दिमाग में आई आवागमन के लिए सड़कें होती हैं या रेलवे ट्रैक होता है हाँ। या एयर ट्रैक होता, होता, होता, होता, होता है तो जो सड़कें होती हैं जब हम आदिम अवस्था में थे तो जब गाँव नहीं थे शहर जैसे तो कल्पना ही नहीं थी सड़के भी नहीं थी पगडंडिया हुआ करती थी जंगलों में आने जाने के लिए तो जंगलों से पगडंडियां चली गाँव बसे गाँव तक आई गाँव से शहर का विकास हुआ तो गांवों से सड़कें आई शहर तक और पूरे देश पूरी धरती पर फैल गईं। इन सड़कों पर चलते हैं और ये सड़कें हम खुद बनाते हैं कि जितनी चिकनी और चौड़ी अच्छी सड़कें होंगी हमारी यात्रा उतनी अच्छी, अच्छी होगी गतिरोध कम से कम होंगे तो जीवन सरल होगा और आनंदमय होगा और जब सड़क पर गड्ढे होते हैं तो गतिरोध बढ़ता है जब हम गाड़ियाँ चला रहे होते हैं और गड्ढों में जब पहिए उतरते हैं और धचक से कहता है तो लोग कहते हैं तकलीफ हमें हुई हमें तो लगता है कराह उठी सड़क और धचक से जब होता है तो सड़क कराने लगती है तो जब हम ये अनुभव करें कि हमारी यात्रा में किसी और को कष्ट हो रहा है उसकी कराह का अनुभव हमें हो और उसका उसके प्रति हमारे मन में निदान जागृत हो तो जब हम अपनी आत्मा से अन्य आत्माओं के प्रति सजग होंगे दूसरों के लिए भी आ, सक्रिय हो जाएंगे उनकी व्यथाओं का अनुभव करेंगे तो निश्चित रूप से ये जीवन जो सार्वजनिक सामूहिक जीवन है वो आनंदमय होगा यात्रा तो व्यक्तिगत ही होती है व्यक्तिगत रूप से हम यात्रा करते हैं और व्यक्तिगत यात्रा को आनंदमय बनाना हमारे जीवन का एक सार्थक उद्देश्य सा लगता है जो यहाँ आकर और आ, अर्थपूर्ण हो जाता है ब्रह्म कुमारी इसकी इस आश्रम में पहुंचने के बाद जी जी इसकी जी। इसका अर्थ इसकी परिभाषा और इसके दर्शन की अनुभूति बड़ी गहराई से होती है जी अनंत जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे श्रोताओं को भी जैसे मैंने ट्रांसपोर्ट कहा तो उसका अर्थ हम लोग सिर्फ ट्रैवलिंग समझते हैं या घूमना समझते हैं या फिर कहीं एक दूसरे के स्थान पे जाना होता है लेकिन इसके साथ में जो जीवन के रहस्य से जुड़े हुए हैं वो आपने अपने शब्दों से स्पष्ट किया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी जो ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में एक नया पहलू जो हमारे जीवन को सुगम बनाते हैं वो चीज़ें उनके समझ में आई हैं और आशा करता हूँ आप तक भी वो चीज़ें वो दृष्टा वो जो एक चीज़ जो आनंद जी ने एक्सपीरियंस किया यहाँ पर वो आप तक भी पहुँचें ऐसी मेरी शुभकामना है और आप भी उन चीज़ों को समझ लें ताकि आपका जीवन यात्रा भी बहुत ही सुगम और सुंदर हो और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि इसके बाद वाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप मैंने आगे आप क्या करेंगे थोड़ा सा हमें बताइए कि मैं अपने रेडियो जीवन में क्या करने जा रहा हूँ रेडियो जीवन में और पर्सनल जीवन में यहाँ से कुछ चीजें लेके जा रहे हैं आप हाँ, तो उन चीजों को कैसे उपयोग में लाएंगे क्या करेंगे आप पहले तो मैं बता दूं, जैसे इतने वर्षों से मैंने रेडियो में काम किया जी जी, जी हमारे अंग अंग में रेडियो बसा हुआ है, हु हु हु हु. तो एक सोच होती है की हम इस तरह का काम करते हैं जी जी कुछ पहुंचाते रहे लोगों को देते, लोगों को देते रहे देते इस माध्यम से हाँ, हाँ। क्योंकि माध्यम बड़ा सशक्त है हाँ। लोगों तक पहुंचने का लोगों से जुड़ने का एक, एक बहुत, बहुत ही सुंदर माध्यम है।, है।, है और इस माध्यम का उपयोग होना चाहिए एक साथ हम जब एकत्रीकरण होता है तो दो चार दस बीस हजार लोग एकत्रित हो सकते हैं एक लाख एकत्रित हो सकते हैं लेकिन इसके लिए लोगों को एकत्रित होना पड़ता है रेडियो माध्यम ऐसा है कि बिना एकत्रित हुए आप जहाँ हैं अपने आप में एकत्रित हो जाएं अपने आप में एकाग्र हो जाएं और रेडियो ट्यून कर लें आप सुनते रहें तो जहां भी रहें हमें सुनते रहें <laughs> और जब आप हमें सुनते रहेंगे तो हम आपको बहुत कुछ देते रहेंगे तो क्या देते रहेंगे ये महत्वपूर्ण है।, है सिर्फ बोलना महत्वपूर्ण नहीं हमारी इस वाणी के साथ हम क्या पदार्थ किस तरह की वस्तुएँ किस तरह की चीज़ें हम आप तक देना चाहते हैं हमें वो काम करते रहना है तो अब तक जैसे विभिन्न माध्यमों से हम जो एक रेडियो का फॉर्मेट होता है ड्रामा के माध्यम से रूपक यानी डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से या टॉक तौक, डिस्कशंस इंटरव्यूज के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करते रहे हैं तो ये आज भी मुझे लगता है कि जो जीवन के सार्थक उद्देश्य हैं जो इस तरह की आध्यात्मिक प्रगति की बातें हम करना चाहते हैं हम लोगों को जगाना चाहते हैं क्योंकि जागरण बहुत आवश्यक है क्योंकि लोग आज इस तरह के भ्रम में इस तरह के तंद्रा में पड़े हुए हैं एक तरह की गहरी निद्रा में पड़े हुए हैं उनका जागरण बड़ा आवश्यक है हर व्यक्ति का लोग आत्म केंद्रित इस तरह से हैं और इस तरह की स्थूल के स्थूल पदार्थों के एकत्रीकरण में लगे हुए हैं जैसे मुझे एक बहुत अच्छा सा उदाहरण अचानक ध्यान में आ रहा है एक पागल भिखारी को देखिए वो पागल भिखारी बहुत सारे अनुपयोगी वस्तुओं को एकत्रित करके बड़ी सी गठरी में बांधे रखता है कभी कुछ चिथड़े होते हैं कागज के कुछ होते हैं कुछ बोतलें होती हैं तमाम विचित्र तरह की चीजें एकत्रित करके लादे रखता है आप उसके निकट जाइए तो वो सोचता है कि ये मुझसे छीनने वाले हैं और भयक्रांत हो जाता है और उसे बचाने की कोशिश कर तो सजग आंखों से देखिए तो हम भी अपने जीवन में पूरे जीवन भर ईंट पत्थर तमाम वस्तुएं एकत्रित करते हुए सोचते हम समृद्ध हैं और किसी की दृष्टि पड़ती तो लगता है ये छीन लेगा, लेगा उसे सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते हैं तो हमारी अवस्था उस पागल भिखारी की तरह ही है कि वो प्रत्यक्ष रूप में पागल है और हम अप्रत्यक्ष रूप में पागल, पागल हैं क्योंकि हमने भी वही काम किया है असल में जिस दिन हम उन चितड़ों को छोड़ देंगे उस बेतरतीब और अनावश्यक वस्तुओं की गठरी को दूर, कर, दूर देंगे, कर देंगे हम एक बोझ से मुक्त हो जाएंगे और हम एक सरल जीवन जी सकते हैं बस यही संदेश हमको इस माध्यम से निकट भविष्य में प्रसारित करना है क्योंकि जो बहुत आध्यात्मिक लोग हैं जो जिनके पास ऐसी संपदा है जिन्होंने साधनाएं की हैं इस मार्ग के बहुत प्रगति की है बहुत उच्च अवस्था में है उन सबको जोड़ कर इस माध्यम से एक साथ <laughs> हजारों लाखों दिलों में उतर जाएं और सब जगह जागरण हो तो इस सशक्त माध्यम का हम उपयोग करते हैं। क्या बात है क्या बात है बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा आपने जो संकल्पना की है मैं चाहूँगा कि बहुत ही अच्छी तरह से ये साकार हो और लाखों लोगों तक आपकी आवाज़ आपका एक्सपीरियंस और जो आध्यात्मिक चीज़ें आपने अभी बताई हैं वो उन तक पहुंचे और जो तंत्र है जैसे आपने कहा कि वो एक नींद में है कहीं ना कहीं वो जगाने की ज़रूरत है तो आपकी आवाज़ में इतनी सशक्त और इतना जो प्रेम हो ताकि हर स्वया व्यक्ति तुरंत जाग जाए और वो अलाक जो आपने पाया है वो उसके अंदर भी आ जाए तो आइए अब जाते जाते मैं यही कहूंगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही थी और जैसे मैंने आनंद जी को सुना तो हम सभी लोग यात्रा जरूर करते हैं ट्रेन से बस से किसी भी माध्यम से करते हैं तो दो तरह के बोझ लेके चलते हैं हम लोग एक तो स्तूल सामान हमारे पास होता है और मन में भी बोझ होता है तो यहाँ आकर आनंद जी ने जैसे अपना मन का बोझ हल्का कर लिया है और जब मन का बोझ हल्का हो जाता है तो बाकी सब चीज़ें जो है आप अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हो तो मैं चाहूँगा कि आप भी अभी से ही अपने मन के बोझ को उतार के रखिए और उस परमात्मा ने जो हमें जीवन दिया है उसके तरफ सजग हो जाइए जागिए और जगाइए तो जाते जाते मैं कहूँगा एक छोटा सा मैसेज एक कोर्ट जो आपने यहाँ पर सुनी होगी बहुत सारी बातें सुनी होगी एक लास्ट में मैसेज हमारे श्रोताओं को बताइए रमेश जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बाह्य जगत का जो पदार्थ है वो व्याप्त है चारों तरफ आप अपने अंदर उतरिए अंतर यात्रा कीजिए अपार संपदा है इस भौतिक प्रकृति के भौतिक जगत के हम अंग हैं तो हम भी एक पदार्थ हैं पांच पदार्थों से हमारा जन्म हुआ है क्षेत्र जल पावक गगन समीरा नहीं। नहीं। ये देह नश्वर है लेकिन आत्मा अजर अमर है और जो हमें यात्रा करनी है यात्रा का आरंभ अंतर यात्रा से होगा अपने अंदर उतरें और आरंभ करें आज से अभी से और जब आरंभ करेंगे कोई भी आरंभ पहला कदम बढ़ाने से होता है और जब पहला कदम हमें बढ़ाना है तो हमें अपना कदम बढ़ा लेना चाहिए बस आरंभ भी यही है चलिए बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया चलिए किसी की भी शुरुआत कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको कदम आगे बढ़ाना पड़ता है चाहे एक कदम हो लेकिन अगर आप दिल से पूरे उत्साह के साथ रखते हैं तो आपका जीवन जो है यात्रा एक नए कदम एक नए रास्ते पर चलना शुरू हो जाता है तो आप सभी को नए जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और आनंद जी से बातें करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला तो एक बार फिर से उनका दिल से धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुक्रिया और हमारे सभी श्रोताओं के लिए मुझे लगता है एक बार चिंतन करें विचार नहीं विचार, विचार विचारों की उम्र होती है विचारों का लक्ष्य होता है जैसे आज़ादी प्राप्त करना है एक समय लोग विचार करते थे और कहते थे कि हमें देश आज़ाद करना है आज कोई सड़क पर खड़ा होकर कहे हमें देश आजाद करना है तो अजीब सा, सा लगेगा क्योंकि उस समय का विचार था अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और वो विचार मर गया हमें चिंतन करने की आवश्यकता होती है विचारों का संबंध मस्तिष्क से होता है चिंतन का संबंध आत्मा से होता है तो निरंतर चिंतन करें और यात्रा आरम्भ करें <laughs> चलिए साथियों आपको फिर से एक और बूस्टर जो है जाते जाते आनंद जी ने आपको दिया है तो इस बूस्टर का उपयोग करें और चिंतन में डूबिए अपने आत्मा को पहचानिए उसका अनुभूति कीजिए ऐसी कामना के साथ आप सभी से हम चाहेंगे अभी इजाज़त मुझे और आनंद जी को दीजिए इजाज़त सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कर रहो वधव हे कृष्ण मधुसूद कृष्ण केशव हे कृष्ण मधुसूद केश keshav